पूर्वोच्च कहा जा रहा है तो पूर्वोत् को एक बार और देखेंगे एक सौ तो बाईस पृष्ठ पर द्वितीय अनुदान यह तू प्रार्भ कर्मा सं यह तू प्रार्पण सिंतु जो कर्मों का आरंभ करने वाला होकर कर्मों का आरंभ करने वाला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 साधन कर्म को छोड़ ही देता है तो ये कैसा व्यक्ति है कर्मों का आरंभ कर दिया है और बाद में उसको क्या है आत्मा का हो गया है, आत्मा का साक्षात्कार हो गया है तो वो कर्मों में कोई प्रियोजन न देखते हुए कर्मों को छोड़ ही देता है और फिर आगे क्या बताया निमित्त है वो किसी कारण से कर्म का परित्याग संभव न होने पर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 पुनः जो पूर्व से विपरीत है पुनः जो पूर्व से विपरीत है तो कैसा देखना कर्मारंभाद प्रागो कर्म के आरंभ से पहले ही अग्नि कर्मों के आरंभ से? से पहले ही उन कर्मों का आरंभ होता है गृहस्थाश्रम में उससे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में ही कर्मों के आरंभ से पहले ही सर्वान्तरे कर्थ है की सबके अंदर विद्यमान प्रत्यका अंतरात्मा सबके अंदर विद्यमान अंतरात्मा विकार रहित ब्रह्म में निष्क्रिय है ना निष्क्रिय कर विद्यमान सबके अंदर रहने वाले अंतरात्मा विकार रहित ब्रह्म में संजात आत्मदर्शन वाला विकार रहित ब्रह्म में जिसके आत्मवुद्धि हो गई है संजात करते से हो गई है ना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 क्या कहें उत्पन्न भी आत्मबुद्धि वाला या विकार नहीं ब्रह्म में संपन्न भी आत्मबुद्धि वाला विकार ब्रह्म में संपन्न भी आत्मबुद्धि वाला विकार रहित्रेम बुद्धि हो चुकी है सह सहकर्थ वह यह से लिया था ना जिसको किसी को सह अब देखना हुआ दृष्ट अदृष्ट दृष्ट कर देखे गए और अदृष्ट कर होता है न देखे गए तो देखे गए मतलब इस लोक के प्रकार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 विचार शरीर की यात्रा मात्र के लिए चेस्टा करने वाला इस शरीर की यात्रा मात्र के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञान निश्चय हो जाता है ज्ञान मुक्त हो जाता है पूर्वोक्त के विपरीत उसने क्या था कि पहले कर्मों को आरंभ कर दिया बाद में क्या हुआ उसको आत्मा का यथार्थ ज्ञान हुआ ठीक है और इसलिए क्या है इसको कर्मों के आरम्भ ऐसी पहले ही ज्ञान हो गया अच्छा वहा जो पहले बताया था ना वो उसमें क्या है कर्मो में उसका प्रयोजन नहीं है तो वो भी कर्मों का त्याग कर देता है किंतु किसी कारण से त्याग संभव न हो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। आया था ना और यहाँ लोक संग्रह की बात नहीं आई ये है ना पहले कुतश्चित निमित्तार कर्म परित्यागम्भ जो आया था ना कल वो इसमें है नहीं, नहीं है बस है न मतलब जो पहले जो है ना जो कर्मो का त्याग कर देता है तो संन्यास लेकर त्याग कर देता है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 निराशी यदचिता तर्विग्रह शीर केवल कर्म आपनोति किलबिष अब देखेंगे निराशी यत्मा तक्रह शीर कवल कर्म कुरबिष कुरबिषम निराशी यद चित्तात्मा ते सरो परिग्रह निराशी का अर्थ है आशा रहित किसमें इस लोक और परलोक के सभी पदार्थों में आशा से रहित विषयों की आशा से रहित यद चित्तात्मा यद चित्तात्मा दे और इंद्रिय को बसने करने वाला व्यक्ति दे और इंद्रियो को बसने करने वाला व्यक्ति इंद्रियों को बसने करना तो समझते है ना और दे का संयम यह समझिएगा कि सर्दी गर्मी को शरीर सहन कर सके उतना तो ढान शरीर को भी सहन करना चाहिए और से शब्दार्थ घास में ना। अभी इस ये अर्थ लगाना मूल का विषयों की आशा से रहित देह तथा इंद्रियों को बसीभूत करने वाला तथा सभी प्रकार के परिग्रह से रहित सभी प्रकार के संग्रह से रहते सभी प्रकार के संग्रह से रुपये पैसा सब कुछ के संग्रह से रहते ज्ञान निष्ठ केवलम कर्त किया भाष्यकार में अभिमान रहित और करते जीवन निर्वाय मात्र के लिए अभिमान रहित होकर जीवन निर्वाय मात्र के लिए कर्म करते हुए कर्म करते हुए प्राप्त नहीं करता है पाप भाष्यकार ने अर्थ किया अनिष्ट की अनिष्ट को प्राप्त नहीं होता है या पाप को प्राप्त नहीं होता है एक बार शब्द और लगाएंगे दिखियों की आशा रहित दे तथा इंद्रियों को भसम करने वाला सभी प्रकार के संग्रह से रहित ज्ञान निश्चित केवलम अभिमान रहित होकर के शारीरम जीवन निर्वाह मात्र के लिए कर्म कुर कर्म, कर्म करते हुए की पाप को प्राप्त नहीं करता है अनुष्ठ को प्राप्त नहीं होता है लगाइए अब निराशि ही को बताते हैं निर्गता आशीषा यस्मात सह निराशी ही आशीषा कर होता है आशा या इच्छा है आशा या इच्छा जिससे आशा समाप्त हो गई है या जिससे इच्छा समाप्त हो गई या निकल गई है जिससे आशा निकल गई है या जिससे इच्छा निकल गई है उसे क्या कहेंगे निराशी जिसका अर्थ आशा रही थी या इच्छा रही रहते यद आत्मा को समझाते हैं या यज आत्मा में जो चित्तकार थे अंताकरण चित्तम का क्या है अंताकरणम यज्चित्तात्मा और आत्माकर्थ भाष्टकार बताते हैं बाह्याकार करण समझाता बाह्यकार करण घाता आत्माकर्थ है बाह्य लक्षित अर्थ हो गया अंतःकरण और उसकी अपेक्षा बाह्य क्या हो गया दे का समुदाय दे इंद्रिय का अंतःकरण की अपेक्षा ये कार्य तो ये हो गया ये करण इसमें जो अंतःकरण को छोड़ करके अन्य जो इंद्रिया है दस इंद्रिया ले लेंगे दस इंद्रिया ले लेना इंद्रिया ले, ले लेना ठीक है ये आत्माकर्थ है बाह्या कार्य कार करण मतलब दे इंद्रियों का समुदाय आत्मा करते बाह्या और बाह्या से क्या लेना है कार्यकरण संघाता आत्मा करते बाह्या और बाह्या से लेना कार्यकरण समझाता दे और इंद्रियों का समुदाय तु उभ अपी यतो संयतो ये अनुसार चित्ता तो तो से क्या लेना है यहाँ पर चित्तम और आत्मा क्या लेना है हाँ uh, आत्मा का क्या अर्थ है कार्यकरण का संघात आत्मा करते बाह्य बाह्य अर्थात कार्यकरण का देव इंद्रिय का समुदाय तो दोनों से एक एक में क्या लेंगे चित्त और दूसरे में क्या क्या आएगा कार्यकरण का संघातम लवे और अन्य रसिंद दूसरे में तो उभि यी क्या संयत तो। तुम दोनों को जिसने वसमे कर लिया है संयमित कर लिया है उसे क्या करेंगे यत्मा और समाज की प्रक्रिया से देखना हो तो पहले चित्तम का और आत्मा का क्या करेंगे दोनों समाज करेंगे क्या करेंगे हाँ चित्तम क्या आत्मा क्या चित्ता आत्मा। नहीं चित्ता ऐसा करना पड़ेगा चित्त आत्मान और फिर क्या ये तो आत्मा ये का तो गुण करने के बाद में फिर यज्ञ के साथ करना पड़ेगा मौबरी ये तो अर्थ निर्देश किया है भाषाकार ने मतलब क्या है कि वे इंद्रियों को बसने करने वाला ठीक है यह अंकाकरण मतलब मतलब सब कुछ आ गया ना देव और इंद्रियों को दश्म करने वाला इंद्रियन दिया गया सब आगे का अब देखेंगे क्या यहाँ पर त्रिवद उभरी है टैक्टर सरोग्रह एन टिग्रह एन सह तक सरोपरिग्रह त्याग कर दिया है सभी संग्रह का जिसने छोड़ दिया है सभी संग्रह जिसने उसे क्या कहेंगे टैक्ट सरोपरिग्रह की सभी प्रकार के संग्रह से रही सभी प्रकार के संग्रह से हा तो सब त्याग करके संन्यास लिया जा जाता है और बाद में फिर ग्रहण नियम नहीं है अब देखेंगे नहीं तो पतित है ना वो बहुत बहुत घृणित व्यक्ति हो जाता है बाद में ग्रहण करने वाला अब तक तो सर्व परिग्रह सभी प्रकार के संग्रह से रही अब शारीरम देखेंगे शारीरम कर शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शरीर की स्थिति मात्र शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए क्या कर्म या शरीर की स्थिति मतलब शरीर निर्वाह ये शरीर चलता रहे यदि कुछ भी नहीं करे सोचे उठे भी नहीं बैठे भी नहीं पानी भी नहीं पानी पी तो उम्र ही जाएगा तो प्रार्भ तो भोगना ही है तो शरीर के निर्वाह मात्र के लिए तो पानी पीना पड़ेगा भोजन करना पड़ेगा भिक्षा वही बता रहे हैं कि शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए शारीरम गर्भ हुआ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 कार ने अनिष्टमुपम है तो अनिष्ट क्या है कहते हैं पापम या धर्मम पाप और धर्म दोनों अनिष्ट है अनिष्ट अनिष्ट क्या है पापम क्या धर्मम धर्म कर्त पूर्ण मतलब पाप और पूर्ण को प्राप्त नहीं करता है पाप और पूर्ण दोनों ही जो अनर्थ मुक् के लिए दोनों अनर्थ है अब भाष्यकार बताते हैं धर्म के धर्मा भी मनुष्यों कि मुमुक्षु के लिए धर्म मतलब पूर्ण मुमुक्षु के लिए पूर्ण भी फिलबी सी है मुमु के लिए ये पूर्ण भी अनिष्ट ही है क्योंकि वह बंधन को करने वाला है क्योंकि वह पूर्ण धर्म या पूर्ण वो भी बंधन को करता है इसलिए वो भी क्या फिलबी है अनिष्ट है ऐसा सुन की लग के लिए धर्म भी फिल्वी है क्यूँकी वह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 शारीरम निर्वर्तन शारीरम कर्म विक्रेतम की शरीर से होने वाले शारीर कर्म मान्य हैं? शरीर निर्वर्तन तो का क्या अर्थ है शरीर से होने वाले क्या शरीर से होने वाले शारीरम कर्म मान्य है मतलब क्या है कि शारीरम शरीर से होने वाले कर्मों को शारीरम कर्म कहा जाता है क्या शरीर से होने वाले कर्मों को शारीरम कर्म कहा जाता है ऐसा मतलब है क्या की शरीर से होने वाले शारीर कर्म कहे जाते हैं अथवा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए किए जाने वाले शरीर कर्म कहे जाते हैं एक बार देखेंगे और शारीरम केवलम कर्म यहाँ पर शरीर से होने वाले शरीर कर्म कहे जाते हैं यदि शरीर से तो अंतर देखना पहले और दूसरे में शरीर से होने वाले शारीरम कर्म यदि कहे जाएं तब तो शरीर से बुरे भले सब प्रकार के कर्म होते हैं बीच निश्चित सभी कर्म होते हैं तो शरीर से होने वाले सभी प्रकार के कर्म शारीर कर्म है क्या ये पहला पशुआ शरीर निर्वर्तन है ना मतलब शरीर से होने वाले शारीर कर्म तो शरीर में होने वाले और निश्चित सभी कर्म होते हैं आओ करते अथवा शरीर की स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए मतलब शरीर निर्वाह मात्र प्रयोजन के लिए होने वाले कर्म शारीर कर्म है दो विकल्प हुए ना अब देखेंगे यहाँ पर क्या है किम क्या अतः क्या अटाकिंग और इससे क्या और, अता और क्या अटाकिम और इससे क्या किससे क्या देखना यदि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 तो उच्चते कहा जाता है वैसे ऐसे लगाना यदि शरीर निवर्तन शारीरम कर्म यदि शरीर शारीरम इतः इसको बाद में जोड़ना इससे क्या इससे क्या, क्या कर्म में तो वही करना यहाँ लिखा है और इति के बाद में अतः इससे क्या इससे क्या या इस विवेचन ऐसी क्या प्रयोजन इस विवेचन ऐसी हाँ उच्चते कहा जाता है तो पहला जो विकल्प है कि शरीर निर्वर्तन सारी रम कर्म में इससे क्या है कि शरीर से होने वाले कर्म शरीर तो से सब प्रकार के कर्म होते हैं ना निषि भी होते हैं तो निषिद्ध भी कर्म होते हैं तो यदि है तो पहले वाला अर्थ लिया जाए कि शरीर निर्वर्तन की शरीर से होने वाले निषिद्ध कर्म तो शरीर से होने वाले निषिद्ध कर्मों को करता हुआ फिर भी प्राप्त नहीं करता है शरीर से होने वाले निषिद्ध कर्मों को करते हुए फिर को प्राप्त तो फिर ये अर्थ विरुद्ध होगा की युक्त होगा वही बताते हैं यदा है जब शरीर निर्वर्तम कर्म शारीरम और विपरीतम जब शरीर से होने वाले कर्म शारीर कहे जाते हैं या तो जब शरीर से होने वाले कर्म शारीर मान्य हैं, हाँ ठीक है शरीर ऐसी होने वाले शारीर कर्म मान्य है तदाक अर्थ है तब दृष्टादृष्ट प्रयोजन वाले प्रसिद्ध कर्म अपनी शरीर तब ये दृष्टादृष्ट प्रियोजन वाले दृष्ट प्रयोजन वाले कर्म कौन जिनका फल लोक में मिल जाए और अदृष्ट प्रयोजन वाले कर्म कौन जिनका फल परलोक में मिले दृष्टा दृष्ट प्रयोजन वाले निशिध कर्मों को भी शरीर से करते हुए दिश्ट वाले कर्म भी निषिद्ध कर्मों को भी शरीर से करते हुए किल विषम न अपनों की ऐसे ऐसे कहने से इस कथन का या ऐसा कहने से ऐसा कहने से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 हाँ हो जाएगा ऐसा कहने वाले का विरुद्ध कथन प्राप्त होता है ऐसा कहने वाले का हाँ, ऐसा भी लग जाएगा अब देखना अब दूसरी प्रकार से लगाएं इसको अभी तो निषिध लिया था ना शरीर कर्म में अब यदि ऐसा कहना चाहे की दृष्टादृष्ट द्रिश्ट प्रयोजन वाले शास्त्रीय कर्म को करते हुए खिलविश को प्राप्त नहीं करता है कैसे कर्मो को शास्त्रीय कर्मो को मतलब विहित कर्मों को पहले निषिध लिया था अब यदि कहें की विहित कर्मो को करने से खिलविश को प्राप्त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 अब अब बिना प्राप्ति के निषेध होता नहीं है तो ये जो अर्थ हो गया ना कि विहित कर्मों को सारीरम से उलम कर्म कर केवल विहित कर्मों को करते हुए प्राप्त नहीं होता है तो ध्यान देना विहित कर्मों के कर्म से यदि किलविश प्राप्त हो तब तो निषेध करना उचित होगा और विहित कर्मो के करने से किलविश प्राप्त होता है क्या नहीं, नहीं। तब तो निषेध करना व्यर्थ होगा क्यूँकी प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है तो विहित कर्मो के करने से किलविश कहीं प्राप्त है क्या तो निषेध करना व्यर्थ हो जाएगा लगाना। क्या दृष्टादृष्ट प्रयोजन शारीरम कर्मे तथा दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन वाले शास्त्रीय कर्म अर्थात विहित कर्मे ऊपर क्या दृष्टादृष्ट प्रयोजन शास्त्रीय कर्म शरीर और मतलब दृष्टादृष्ट प्रयोजन वाले शास्त्रीय कर्मो को शरीर ऐसी करते हुए खिल विप्न होती खिल विश्व को प्राप्त नहीं करता है इसी वृद्धा भी ऐसा कहने से भी अथवा ऐसा कहने वाले भी या ऐसा कहने से भी अप्राप्त के प्रतिषेद का प्रसंग होता है अप्राप्त के प्रसिद्ध करने का प्रसंग होता है प्रसिद्ध किसका किया जाता है अप्राप्त का तो अप्राप्त वस्तु के प्रसिद्ध करने का प्रसंग होता है तो अप्राप्त वस्तु का प्रसिद्ध करना अच्छी बात है क्या इसी विने से भी ऐसा कहने से भी अपराप्त वस्तु के प्रषेद करने का प्रसंग होता है अपराप्त वस्तु क्या है की विभिन्न करने से किलि प्राप्त है क्या वह अप्राप्त हो गया ना अच्छा तो यहाँ द्रुवता कहने से तो, तो, तो वहाँ भी कहने से कर सकते हैं सर लगाइए लग बात पूरी आ रही है तो अब ध्यान देना यदि ऐसा कहना चाहे कोई ऐसा करना चाहे शारीरम केवलम कर्म खुल केवल के शारीरिक कर्म करते हुए फिलबिस को प्राप्त नहीं होता है तो कोई सोच है की कर्म तो तीन तरह से होते हैं तीन प्रकार के है शारीर वाचिक और मानसिक तो शारीर कर्म करते हुए फिलबिस को प्राप्त नहीं होता है इसका मतलब वास्तविक और मानस कर्म करने से क्या है इसको प्राप्त होता है कोई यदि ऐसा करना चाहे तो तो ले लगाइए शारीरम कर्म कुरुन की विशेषणा सारीरम कर्म कुरुवन ऐसा विशेषण होने से क्या केवल शब्द प्रयोग और केवल शब्द का प्रयोग होने से शारीरम कर्म कुरुबन ऐसा विशेषण होने से तथा केवल शब्द का प्रयोग होने से वाण मनसा निवर्तन कर्म की वाणी तथा मन से किए जाने वाले कर्म को करते हुए जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ध्यान देना ंग मनस निर्वर्तन कर्म कुरुन प्राप्त कर्म कुरुवन ऐसा विशेषण होने से तथा शब्द के प्रयोग से है ना? ये कथन होता है क्या मन कर्म वाणी और मन से होने वाले कर्म को करते हुए कुरुन किल विषम आप को प्राप्त करता है ये होगा ना अब यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना की वाणी और मन से होने वाले कर्मों को करते हुए तो कुछ बीच में दो शब्द और हैं उनको लगाना वाणी और मन से होने वाले कर्म कैसे विधि और निषेध के विषय विधि और निषेध के हाँ वाणी और मन से जो शुभ कर्म होते हैं वो कई किसके विषय हैं? विधि के विषय भिशे हैं। है। और वाणी और मन से जो पाप कर्म होते हैं वो निषेध हाँ निषेध के विषय हैं। लग गया तो विधि प्रतिषय मतलब विधि और निषेध के विषय कौन हुए वही कर्म वाणी और मन के विषय और वो कर्म कैसे धर्मा धर्म शब्द के वाचे हैं जो विधि के विषय कर कर्म है व्यक्ति शब्द के वाक्य हाँ धर्म शब्द के वाक्य है और जो निषेध का विषय कर में है वक्तिस शब्द का वाक्य है अधर्म नहीं शब्द धर्म का वाक्य है या अधर्म शब्द का वाक्य है विधि का विषय कर में धर्म शब्द का वाक्य है तथा निषेध का विषय कर में अधर्म शब्द का वाक्य है पंक्ति लगाएंगे पंक्ति लगाइए शारीरम कर्म कुरूप ऐसा विशेषण देने से क्या और केवल शब्द के प्रयोग से इति इति उक्तम उक्तम या या कथन होता या कथन होता होता है है क्या वाणी और मन के द्वारा होने वाले विधि तथा निषेध के विषय धर्म और धर्म शब्द के वाच्य कर्मों को करते हुए वाणी और मन से होने वाले एक कर्म का विशेषण सबको बना लो वाणी और मन से होने वाले विधि निषेध का विषय तथा धर्म धर्म शब्द के वाक्य कर्मो को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 की और मन से दो प्रकार बोले ना विधि प्रस के विषय धर्माधर्म शब्द के वाक्य दो प्रकार है ना उसमें एक एक को लेकर देखिए पहले तो आप विधि का विषय कौन होगा विहित कर्मे तो ऐसा लेना कि वाणी और मन के द्वारा होने वाले विहित कर्मों को करते हुए फिलविश को प्राप्त वाणी और मन के द्वारा विहित कर्मो को करते हुए फिलविश को प्राप्त तो कहते ये भी विरुद्ध कथन हुआ क्यों विहित कर्मो के करने ऐसी कहीं फिलविश की प्राप्ति होती है क्या तो फिर निषेध करते बनेगा क्या नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा विरुद्ध तो हो गया लगाना वाणी तत तत्व नहीं नहीं एक दोबारा थोड़ा भूल, भूल हो गई मेरी भूल हमारी भूल हो गई बताने में दोबारा दुबा, देखिए भूल क्या हुई श्लोक क्या कहता है शारीरम केवलम हम कर्म करूमन ना फिलोट खिलविश हम केवल शारीरिक कर्म करते हुए प्राप्त नहीं होता है तो क्या अर्थ लगाया गया कि शारीरिक कर्म को करने से फिलो प्राप्त नहीं होता इसका मतलब वाणी और मन के द्वारा वाणी और मन से होने वाले कर्मों को करते हुए प्राप्त, प्राप्त, प्राप्त, प्राप्त होता, होता है।, है।, है ये ये चल रहा है ना विषय कि शारीरिक कर्म करते हुए फिलविस को प्राप्त नहीं होता है अर्थात वाणी और मन से होने वाले कर्मों को करते हुए फिलविस को प्राप्त ये है यही चल रहा है ना ऊपर और उसमें भी दो प्रकार के कर्म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 विहित कर्मों को करते हुए को प्राप्त होता है वाणी और मन से होने वाले विहित कर्मों को करते हुए कर्मो ऐसी शास्त्र विधि कर्मो ऐसी करने से प्राप्त होता द्यूत है कथन युक्ति युक्त है की विरुद्ध है, है। नई बात अब लगाइए ऐसे लगेगी उसमें भी छत्राप्तिक दोनों प्रकार के कर्मो में जो धर्माधर्म शब्द के वाद विधि निषेध के विषय दोनों प्रकार के कर्मो में भी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 किसने फिर भी प्राप्त होता है निषिद्ध कर्मोद्ध तो कर्मों के करने से फिर भी इसको प्राप्त होता है तो ध्यान देना तो ये बात तो निषिद्ध कर्मों के करने से फिर भी इसको प्राप्त होता है ये बात तो पहले से सिद्ध है, है? शास्त्र बताते हैं कि निषिद्ध कर्मो के करने से फिर भी होता है तो यहाँ कोई अपूर्व कथन तो नहीं हुआ न अपूर्व कथन नहीं हुआ बल्कि यह क्या है कि पहले से ज्ञात अर्थ का अनुवाद हुआ पहले से ज्ञात तो इसलिए अनर्थक हो जाएगा पंखी लगाना प्रसिद्ध सेवा पक्ष अपनी मतलब निषिद्ध कर्मों के आचरण पक्ष में या निषिध कर्मों के अनुष्ठान पक्ष में कौन से कर्म वाचिक और मानस मन से होने वाले निषिद्ध कर्मों के आचरण करने से निषिद्ध कर्मों के करते हुए फिलविस को प्राप्त नहीं होता है फिलीस को प्राप्त होता है निषिद्ध कर्मो के करने से फिलबिस को प्राप्त होता है तो कहते निषिद्ध कर्मो के आचरण पक्ष में भी भूतार्थ का अनुवाद मात्र और अनर्थक कथन होता है भूतार्थ का अनुवाद मात्र लिखो इसका अर्थ लिखिए भूता, भूतार्थ सिद्धार्थ भूतार्थ सिद्धार्थ भूतार्थ का क्या है? सिद्धार्थ सिद्धार्थ समझते हैं? पूर्व से क्या करते? भूतार्थ इसका अर्थ है सिद्धार्थ और सिद्धार्था का मतलब क्या है पूर्व से ज्ञात पूर्व से ज्ञात अर्थ है ये भूतार्थ हो गया और लिखिए सिद्धस्त पुनः कथनम अनुवादा क्या हुआ हाँ अनुवादा का अर्थ सिद्धस्त पुनः कथनम अनुवाद सिद्धर्थ पुनः कथन अनुवाद मतलब ज्ञात अर्थ का पुनः कथन अनुवाद है ज्ञात अर्थ का पुनः कथन अनुवाद हाँ तो ध्यान देना इसका निश्चित से अनुष्ठान पक्ष में भी सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र और अनर्थक होता है सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र और अनर्थक होता है को ये भगवान का वचन सारी रंग केवलम कर्म पुरुव नोट के विषम ये वचन है की निशिद निषि के अनुष्ठान पक्ष में भी ज्ञात ज्ञातर्क का अनुवाद मात्र होता है और अनर्थक होता है ज्ञात ज्ञातर्क का अनुवाद मात्र होता है और अनर्थक होता है कोई अपूर्वता तो नहीं हुई ना उससे कोई लाभ नहीं हुआ कहने से अनर्थक हो गया असपक्ति देखना जैसे कि हमने कहा आप जाइए हमारी बात सुन करके आपने भी यही बात दूसरे को बोल लिया कि जाइए तो आपने कोई नई बात कह दी क्या आपका कठन तो व्यर्थ ही हो गया जब तो हम पहले से कह रहे हैं तो आपका कठन व्यर्थ हो गया तो वैसा ही यहाँ लगाना है अब ध्यान देना पहले वाला पक्ष खंडित हो गया कौन जिसमें शरीर निर्वर से लेना था शरीर से होने वाले कर्म को शारीर लेना था वो पक्ष खंडित हो गया अब दूसरा पक्ष क्या बचा शरीर स्थिति मातृजनम है ना किंतु जब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 विधि तथा निषेध होने वाले अच्छा लगाना तब दृष्टादृष्ट प्रयोजन वाले दृष्टादृष्ट प्रयोजन वाला कर्म जिसका फल यही मिल जाए यह प्रयोजन वाला कर्म जिसका फल परलोक में मिले जाए दृष्टादृष्ट दिखत प्रयोजन वाले विधि तथा निषेधा के विषय कर्म विधि तथा निषेध के विषय एक मिनट अभी कर्म कंड में बाद में करेंगे दृष्टादिष्ट प्रयोजन वाले विधि तथा निषेध के विषय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 शरीर शरीर निर्वाह मात्र प्रयोजन के लिए किए जाने वाले शरीर कर्म मान्य होते हैं अभिवेत वेत हुआ ना थे सब। तदाकर दिश्ट प्रयोजन वाले विधि निषेध के विषय शरीर वाणी और मन से होने वाले अन्य कर्म तो इन कर्मों को ज्ञानी करेगा कि नहीं करेगा दुष्टा दृष्टि प्रयोजन वाले कर्म नहीं करेगा हाँ तो वही है ना कि अन्य कर्म अकुर्वान ऐसे अन्य कर्मो को न करते हुए से प्रयोजन वाले से, से के विषय शरीर वाणी और मन से होने वाले अन्य कर्म अक्रम अन्य कर्मों को न करते हुए और लगाना शरीर आदि एवं उन शरीर आदि के द्वारा ही आदि से वाणी और मन वाणी और हाँ उन शरीर आदि के द्वारा ही शरीर निर्वाय मात्र प्रयोजन के लिए शरीर निर्वाय मात्र प्रयोजन के लिए एक मिनट एक शब्द यहाँ पर किया गया अच्छा ठीक है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 हाँ ऐसा बाद में बता रहे हैं पहले तो अनिष्ट लिया है ना अब आगे बताते हैं केवल मूत्य का अर्थ है ऐसे ज्ञानी को ऐसे ज्ञानी को पाप शब्द के अर्थ किलबिस की प्राप्ति असंभव होने से जो ऐसा ज्ञानी है उसको किलबिस की प्राप्ति संभव है क्या किलविस शब्द के वाक्य पाप की प्राप्ति संभव जो ऐसा ज्ञानी है उसको प्राप्त प्राप्ति संभव नहीं है ऐसे ज्ञानी को पाँच शब्द के बाद के प्राप्ति संभव होने के कारण अर्थात संसार को प्राप्त नहीं करता है किलबिस हाँ, हाँ ये संसार को प्राप्त नहीं करता है ऐसा बताया। तो इसका मतलब है ज्ञान अग्नि दग्ध सर्व कर्मत्वाद की ज्ञान अग्नि से उसके सभी कर्म दग्ध होने के कारण है ज्ञान ज्ञान अग्निना दग्धानी सर्वाणी कर्माणी यश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 पूर्वोक्त तो सम्यक दर्शन फलानुवाद आयो वैसा ऐसा मतलब तो इस श्लोक में जो कहा गया है या पूर्वोक्त तो सम्यक ज्ञान के फल का अनुवाद ही है पूर्व में कहे गए सम्यक ज्ञान के फल का हाँ सम्यक ज्ञान जो कर्मण अकर्म क्या था हाँ तो वो जो उस श्लोक में जो सम्यक ज्ञान कहा गया है वो सम्यक ज्ञान के फल का अनुवाद ही यहाँ पर किया गया इस श्लोक में अब लगाइए एवं लगाइए शारीरम केवलम कर्म इसी हाँ एवं अक्ष अर्थ परिग्रह है शारीरम केवलम कर्म इसका एवं कर्त इस प्रकार है शारीरम केवलम कर्म इस लोक का अर्थ ग्रहण करने पर वह अर्थ दोष रहित होता है एवं कर्त इस प्रकार किस प्रकार जैसा भाष्यकार ने अर्थ पर किया है जैसा भाष्यकार ने एवं कर्त इस प्रकार मतलब पर जैसा मैंने अर्थ किया है जैसा मैंने अर्थ किया वैसा शारीरम केवलम कर्म इस श्लोक का अर्थ ग्रहण करने पर इसका श्लोक इस का अर्थ ग्रहण करने पर वह दोष रहित होता है निर्बंधन का क्या अर्थ है एवं ऐसा कैसा जैसा कि अर्थ मैंने क्या है अर्थ किया है ऐसा शारीरम के उलम कर्म इस अर्थ ग्रहण करने पर वह अर्थ दोष रहित होता है पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णा पोर्नमश्यूम सहन नारा पूर्ण शांति शांति शाति